धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनी मातृशक्ति सृष्टि के प्रारंभ से जो ज्ञान परमात्मा ने जीवात्मा को दिया वह ज्ञान परंपरा से ऋषियों के द्वारा हम तक चला आ रहा है उसी ज्ञान को कठ ऋषि यमाचार्य और नचिकेता के संवाद के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं पीछे हमने कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के सत्रहवें श्लोक तक देख लिया था आगे क्योंकि यमाचार्य ने पीछे जीवात्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में कुछ मिली जुली चर्चाएं की फिर परमात्मा के विषय में बताया कि उसका आलंबन सर्वश्रेष्ठ है और उसका आलंबन प्राप्त करके ही जीवात्मा ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है तो जीवात्मा महिमा को प्राप्त करता है उस जीवात्मा का स्वरूप भी बताने के लिए और उसकी क्या विशेषताएं हैं क्या धर्म है ये बताने के लिए अगला श्लोक बोला कि न जायते म्रियते वा विपश्चित ना कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे न जायते मियते वा विपश्चित अर्थात यह विपश्चित यह जीवात्मा विपश्चित कहते हैं विद्वान के लिए तो यह विद्वान जीवात्मा यह ज्ञान स्वरूप जीवात्मा न जायते मियते व न तो ये उत्पन्न होता है क्योंकि यदि उत्पन्न होगा तो फिर विनाश का भी समय आएगा कभी न कभी हम जिसको उत्पन्न होना बोलते हैं वो तो केवल जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग मात्र है तो यह कभी भी उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न नहीं होता है तो फिर इसका मरण भी नहीं हो सकता तो आगे कहा मियते न जायते मियते वा विपश्चित ऐसा ही श्लोक गीता में भी आता है एक के न जायते मृत्ये वा कदाचित ना भूत्वा भविता वूय और अगली पंक्ति ज्यो की त्यों है अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर तो यहां विपश्चित कहकर के इसको संबोधित किया जीवात्मा के लिए ये इसका धर्म बताया एक प्रायः करके जो व्यक्ति बहुत दूर तक की नहीं देखता केवल निकट का ही ध्यान रखता है वह व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है और जो दूर तक की देखता है दूरदर्शी जिसको कहते हैं वह आगे तक का विचार कर रहा है भूत का भी देखता है भविष्य का भी देखता है भूत में यदि कोई हमसे भूलें हुई हैं गलतियां हुई हैं उनको सुधारता हुआ और आगे मुझे क्या प्राप्त करना है ये भी उसके ध्यान में रहता है तभी वह ठीक प्रकार से अपना कोई कर्म कर पाएगा हमें यदि यात्रा करनी है कहीं दूर की हरिद्वार से हमें दिल्ली जाना है और हम दूर तक की न देखें केवल वर्तमान का ही देखें तो वर्तमान में हमने देखा कि हाँ ठीक है हम ऑटो करके हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे अब ऑटो करके हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे इतना ही विषय यदि हमारे सामने है और आगे हमें दिल्ली की बस भी पकड़नी है या ट्रेन भी पकड़नी है उसके लिए पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी टिकट खरीदना है और हम कहें कि नहीं हम तो केवल वर्तमान की देखेंगे भविष्य की नहीं सोचते तो हम यात्रा नहीं कर पाएंगे लेकिन यहाँ और अधिक दूर तक की बात कही जा रही है और विपश्चित शब्द का अर्थ भी यही होता है क्योंकि विद्वान जब उसका अर्थ किया गया तो विद्वान अर्थ कैसे निकला कि विपह अर्थात विप्रकृष्टम चिंतती अथवा चेतती या चिनोती स विपश्चित जो दूर तक का चिंतन करता है और दूर तक का चिंतन करके विचार करके उसी के अनुसार जो लक्ष्य उसको प्राप्त करना है उसके अनुसार अपने साधनों को चुनता है योजना बनाता है उसको विपस्चित कहते हैं और जो ऐसा विचार नहीं करता विपस्त नहीं है नहीं है तो उसको अपना विनाश होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसने दूर तक का विचार नहीं किया है वह विद्वान नहीं बन पाया है और यहाँ दूर तक का हमें क्योंकि हमारी यात्रा अनादिकाल से चली आ रही है और बीच बीच में हम विभिन्न योनियों में जाते हुए अनेक पड़ाव प्राप्त करते हैं उसी में हम कभी कभी मनुष्य भी बन जाते हैं लेकिन जब मनुष्य बनते हैं उसी समय हम विचार कर सकते हैं अन्य योनियों में तो विचार कर भी नहीं सकते तो मनुष्य योनि में जो विचार करने की सामर्थ्य है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर न शब्द हट जाएगा केवल जायते और मृत ही होता रहेगा हम उत्पन्न होंगे मरेंगे उत्पन्न होंगे मरेंगे ये क्रम चलता रहेगा ऐसे ही इसलिए कहा कि विपश्चित बनना है हमें हमें आगे का लक्ष्य प्राप्त करना है और पीछे का हम जो हमारी यात्रा चली आ रही है कहा हमने विफलता प्राप्त की क्यों नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए तो जो भूल हुई है वो दोबारा ना हो ऐसा जो विचार करने वाला है उसे कहेंगे विपश्चित न जायते मृत वा विपश्चित आगे कहा कि नायम कुश्चित न बभू व कश्चित हम यूं सोचें कि हम किसी से बने हैं तो ऋषि कहता है नायम कुतश्चित यह किसी वस्तु से भी नहीं बना है अर्थात कहीं से भी नहीं आया है ये नायम कुतश्चित जैसे कोई हमारे अतिथि आता है हम यदि पता न हो हम पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं तो जीवात्मा के विषय में भी ये प्रश्न उठेगा कि यह जीवात्मा आया कहां से है ऋषि कहता है नायम को तश्र यह कहीं से भी नहीं आया है अर्थात सदा से है और इसी ब्रह्मांड में है यह कहीं और से नहीं आया है किसी वस्तु से इसका निर्माण नहीं हुआ है जैसे कोई उत्पाद किसी कंपनी से फैक्ट्री से निकल करके आता है बनकर के आता है, बन कर के आता है ऐसा ये बनकर के नहीं आया है नायम कुत और न बभू का कश्चित और न ही इससे कुछ बनेगा बभू का उत्पन्न होना भू धातु अर्थात इस जीवात्मा से कुछ उत्पन्न भी नहीं होगा न तो ये किसी से उत्पन्न हुआ और न ही इससे कुछ उत्पन्न होगा जैसे बहुत सी वस्तुएं किसी से बनती हैं और उससे भी कुछ बनता है जैसे गेहूं पीस करके हमने आटा बना लिया अब आटे से आगे फिर हमने अन्य रोटी इत्यादि पदार्थ बना लिए लेकिन जीवात्मा नायम कुतश्चित न बभुआ कश्चित अर्थात इसकी नित्यता बताई जा रही है क्योंकि तो जब किसी से बना ही नहीं है और इससे भी कुछ नहीं बनेगा तो ऐसा यह निरवय अर्थात जिसमें अवयव नहीं होते जिसके कण नहीं होते जिसके टुकड़े नहीं हो सकते जैसा कि गीता में श्लोक आपने सुना होगा नईनम छिंदी शस्त्राणी नईनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयती आपो न शोषयति मारुतः तो यह जीवात्मा न तो इसमें कोई विकार आता है न इसमें कुछ घटता है न इसमें कुछ बढ़ता है न इसके स्वरूप में कभी अंतर आता है यह चेतन से जड़ नहीं बन जाता यह ज्ञान स्वरूप से जड़ नहीं बन जाता यह सदा ऐसा ही रहता है फिर यह अंतर आता किस रूप में है कोई अपने को दुखी बोल रहा है कोई सुखी बोल रहा है ये अंतर क्यों दिखाई देता है ये अंतर है केवल अपने ज्ञान का हमारे ज्ञान में घटना बढ़ना चलता रहेगा हमारा ज्ञान जब बढ़ता है तो हम विपक्षित कहलाते हैं और उस अवस्था में हमारा भय सारा मिट जाता है क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हम न उत्पन्न हुए हैं न मरने वाले हैं लेकिन ये ज्ञान कहाँ तक पहुंचाना है हमें हमें ज्ञान वहां तक पहुंचाना है जहां से हमें निर्भयता प्राप्त हो और निर्भयता के लिए स्वयं परमात्मा वेद में कहता है कि सखेत इंद्रवाजिनो मां भीम शवसस्पति अर्थात जीवात्मा कह रहा है परमात्मन मुझे यदि तेरी मित्रता मिल जाए तेरा सख्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा सारा डर मिट जाए मा भेम शवसस्पते क्योंकि ईश्वर निर्भयता प्रदान करता है क्यों मिलती है निर्भयता उसके ज्ञान से क्योंकि हम उसको ओम कह के बोलते हैं और ओम का मुख्य अर्थ सर्व रक्षक ही है वह सबकी रक्षा करने वाला है और हमें जब पता लगता है कि हमारे ऊपर तो सर्व रक्षक का हाथ है हम उसके शासन में रह रहे हैं उसने हमें अपने आंचल में ले लिया है तो जैसे बच्चा मां के आंचल में जाकर के निर्भयता को अनुभव करता है ऐसी ही हमारे अंदर भी निर्भयता उत्पन्न होती है और निर्भयता उत्पन्न होती है तब हमें पता लगता है कि हम तो न मरने वाले हैं न उत्पन्न होने वाले हैं सदा रहने वाले हैं तो न जायते मियते वा विपश्चित नम कुतश्चित न बभुआ कश्चित आगे कहा अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण उन्ही भावों को खोला गया है कि यह जीवात्मा अज है अज किसे कहते हैं न जायते इति अजह जो उत्पन्न नहीं होता है बार बार वही बात कही जा रही है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम पैदा हुए हैं क्यों ऐसा लगता है क्योंकि हम औरों को पैदा होते हुए देखते हैं लेकिन औरों को पैदा हुए देखते हैं क्या देखते हैं हमारी दृष्टि अंदर तक नहीं जा पा रही है यदि हम पैदा हुए हैं औरों को पैदा हुए देख रहे हैं तो मरता हुआ भी देखते हैं अब पैदा हुआ देख लिया मरता हुआ देख लिया दोनों घटनाएं हमारे सामने घट गई क्योंकि अपने को पैदा हुआ तो हमने कभी देखा नहीं या देखा किसी ने अपने को पैदा होते हुए ध्यान ही नहीं होता उस समय और मरते हुए भी नहीं देख पाते अपने को ये दोनों बातें हैं क्योंकि मरने से कुछ समय पहले ही हमारी चेतना हमारी समझ हमारी इंद्रिया ये सारा अपना अपना काम छोड़ देती हैं कुछ नहीं पता होता हम कष्ट का भले ही अनुभव करते हैं उस काल में जैसे किसी ने अपने को सोते हुए देखा है दूसरों को देखा है कि हाँ ये सो रहा है आप सोते समय विचार करके देखिए कि आज हम पता लगाएंगे कि देखें नींद कैसे आती है आज देखना सायंकाल को रात्रि में जब सोएं बिस्तर पर तो सोने से पहले सोचना बहुत ध्यान रखना कि देखें नींद कब आई नहीं।, <laughs> नहीं आएगी तो आएगी तो लेकिन जब आप जगेंगे तो आप सोचेंगे कि नींद आ कब गई हम तो ये सोच के बैठे थे कि देखेंगे कैसे आती है जब आएगी तो उस समय पता ही नहीं रहेगा ऐसे ही मृत्यु का है मृत्यु से पहले ठीक है हम कष्ट का अनुभव करते हैं बहुत भयंकर कष्ट होता है लेकिन जब जीव बाहर निकल रहा होता है हमें कुछ भी नहीं पता हम ही तो बाहर निकल रहे हैं पर यदि हमें पता होता तो पिछले शरीरों में हम जब बाहर निकले थे हमें उसका ध्यान आना चाहिए कुछ भी नहीं आता तो हम अपने को मरना उत्पन्न होना क्यों मान लेते हैं क्योंकि हम शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं हम दूसरों को उत्पन्न होता हुआ देखते हैं तो शरीर दिखाई देता है मरता हुआ देखते हैं तो वहाँ भी शरीर ही दिखाई दे रहा है और सारी उसमें गतिविधियाँ जब समाप्त हो गई अब वहाँ ये नहीं विचार करते कि शरीर ही हम हैं तो जिसको हम मरता हुआ देख रहे हैं वहाँ शरीर तो अभी दिख रहा है शरीर में तो कोई विकृति नहीं दिखाई दे रही है लेकिन गतिविधियां क्यों सारी समाप्त हो गईं, सारी क्रियाएं क्यों ठप हो गईं? हम जब इस पर विचार करते हैं तब विपश्चित कहलाते हैं क्योंकि तब पता लगता है कि कोई अन्य ही सत्ता है जो न कभी मरती है न उत्पन्न होती है तो अजह न जाएती अजह ये अज है और अज होने से ही नित्य शब्द सार्थक होता है अजो नित्य नित्य किसे कहेंगे जो सदा रहने वाला है और सदा रहने वाले के लिए एक शब्द और आता है शाश्वत।, शाश्वत शाश्वत निरंतर और शाश्वत निरंतर रहने वाला किसी काल में भी जिसका अभाव नहीं होता वह शाश्वत है अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो और यह पुराण है यह जीवात्मा पुराण है हम पुराना अर्थ करते हैं इसका क्यों करते हैं पुराना किसी वस्तु को हम पुराना क्यों बोलते हैं क्योंकि वह अभी की नहीं है कुछ पहले की है अब यहां तो हम जिस वस्तु को पुराना बोल रहे हैं वो ठीक है कुछ पहले की है लेकिन फिर भी उसकी सीमा है एक एक समय था जब वह बनी थी हमने उसी को पुराना बोल दिया लेकिन वास्तव में यह पुरान शब्द पुराना शब्द अगर इसका पूरा पूरा अर्थ करेंगे तो वहां घटेगा जहां के हम उसका आदि काल आदि समय ढूंढ ही नहीं सकते तो परमात्मा को भी पुराण कहा गया है जीवात्मा को भी पुराण कहा गया है मंत्रों में अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर बहुत स्पष्ट एक एक बात कही जा रही है शरीर नष्ट हो रहा है यहां भी यही बताया जा रहा है और नष्ट होते हुए शरीर में भी हन्य माने शरीरे जिसका हनन हो रहा है जो विनाश को प्राप्त हो रहा है ऐसे शरीर के विनाश को प्राप्त होते हुए भी न हन्यते यह जीवात्मा विनाश को प्राप्त नहीं होता तो इस श्लोक के माध्यम से हिमाचारी ने जो नचिकेता ज्ञान प्राप्त करने आया था कि प्रश्न तो उसका वास्तव में यही था तीसरे वर्ग के रूप में जो उसने प्रश्न उपस्थित किया था वो प्रश्न यही था कि जीवात्मा मरने के बाद रहता है या नहीं रहता क्यों क्योंकि उसके सामने दोनों प्रकार की बातें सुनने को मिलती थी कोई कहता था उससे कि जीवात्मा नहीं रहता कोई कहता था कि रहता है और जब एक ही विषय में एक ही वस्तु से संबद्ध और परस्पर विरुद्ध बातें जब सुनने को मिलती हैं पढ़ने को मिलती हैं तो संदेह उत्पन्न होता है संशय उत्पन्न होता है वही संशय उसको भी था तो यहां यमाचार्य उत्तर दे रहे हैं कि ये शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन जीव नष्ट नहीं होता और हम हम कौन है हम शरीर नहीं हैं हम जीवात्मा हैं हम जिसको बोलते हैं वह शरीर नहीं है शरीर के साथ हम व्यवहार करने के लिए केवल बोल देते हैं और यह हम का व्यवहार तो शरीर से भी आगे निकल जाता है कभी कभी हम का व्यवहार हम परिवार के साथ भी करते हैं अन्य वस्तुओं के साथ भी करते हैं कैसे पता लगता है कि जब अन्य किसी का विनाश होता है हमारे परिवारिकजन का विनाश होता है या किसी वस्तु का विनाश होता है हमारा धन छिन जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए हम नष्ट हो गए तो ये हम बहुत फैल जाता है बाहर के लिए लेकिन हमको हम जब सिकोड़ते सिकोड़ते अंदर तक पहुंचते हैं तो ये हम फिर मैं बन जाता है और मैं भी यदि हमारा शरीर के साथ मैं का व्यवहार चल रहा है तो वहां से भी हमें और अंदर निकलना है और वहां केवल मात्र एक चेतन तत्व रह जाता है जिसको अज और शाश्वत और नित्य कहा गया है क्योंकि शरीर यदि हम मैं बोलेंगे हम बोलेंगे ये सब जान रहे हैं कि ये शाश्वत नहीं है ये सदा रहने वाला नहीं है आगे देखिए कि जब यहां तक स्पष्ट हो गया कि शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता तो संसार में हम देखते हैं कि कोई किसी का हनन करने वाला वो ये सोचता है कि मैं दूसरे का हनन कर रहा हूं मैं मार रहा हूं या मैं मारूंगा उसके लिए योजना बनाते हैं मारने की इस समय अमेरिका योजना बना रहा है किसको मारने की किसको मारने की है जी हाँ नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है किम क्योंकि उसने आतंक मचा रखा है वो भय दे रहा है सबके लिए कि मेरे पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं कि मैं महाविनाश कर दूंगा और संभावनाएं लग रही हैं तो ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी को मारने की सोचता है और मरने वाला सोचता है कि मैं मर जाऊंगा या मर रहा हूं तो उसको भी अगले श्लोक में कहा कि हंता चेत मन हतम हंता चेन मन हतम हतश हंता चेन मन्यते हन तुम हतश चेत मन्यते हतम उभौ तऊ नी तो नाय हंते न हन्यते हंता कहते हैं मारने वाला हनन करने वाला और हनन करने वाला यदि ये सोच रहा है कि मैं इसको मारने के लिए बना हूं हंता चेन मन्यते हन कि मैं इसको मार सकता हूं ऐसा यदि वह सोच रहा है और हतश्चेत मन्यते हतम और जिसको चोट पहुंच रही है जिसको कष्ट पहुंच रहा है वह यह सोच रहा है कि मैं मर रहा हूं मैं तो मर गया हूं मेरा विनाश हो गया है तुरशी कहते हैं कि उभ तऊ नीत ये दोनों समझ नहीं पा रहे हैं जब अर्जुन ने भी अपने परिवारिक जनों को देखा था और उसके अंदर विषाद उत्पन्न हो गया था उसने सोचा कि ये तो सारे मेरे बंधु बांध ही हैं और मैं इनको मारूंगा मैं इनका हत्यारा कहलाऊंगा और उसके पश्चात जो मुझे राज्य मिलेगा भी क्या मैं उसको शांति पूर्वक, सुख पूर्वक भोग पाऊंगा क्योंकि उसको यह नहीं दिखाई दे रहा था कि ये अधर्मी है ये यदि रहेंगे तो और अधर्म करेंगे और उसमें उनमें उसको अपना अपनत्व तो दिखाई देने लगा तो वहां भी कृष्ण ने यही कहा था कि तू जिनको जिंदा समझ रहा है जिनको तू समझ रहा है कि ये मारे जाएंगे मेरे हाथ से ये तो पहले से ही मरे हुए हैं पहले से मरे हुए का तात्पर्य कि जिन्होंने अधर्म का रास्ता अपना रखा है जिन्होंने पाप करने का चयन किया है पाप करने का रास्ता अपना रखा है वो तो पहले से ही उन्होंने अपना विनाश कर लिया है क्योंकि अधर्मी अधर्म करने वाला व्यक्ति वो यदि अधर्म करता ही रहेगा अपने जीवन में तो उस तो अपना विनाश कर ही रहा है वो तो दुख का रास्ता चुन ही रहा है इनको तो दुख प्राप्त होना ही है तो इसलिए तू ऐसा मत सोच को मारने से तुझे पाप लगेगा क्योंकि वेदों में परमात्मा ने शासक के लिए राजाओं के लिए आतताई का वध करने का निर्देश किया हुआ है और वेद की आज्ञा परमात्मा आज्ञा दे रहा है और परमात्मा ऐसी आज्ञा दे कि जिसको करने से हमें पाप लग जाए कि तो परमात्मा पर दोष आएगा या ऋषि लोग भी ऐसा निर्देश दें हमें ऐसा उपदेश दें जो हमारे लिए कर्तव्य न हो या हम जिसको कर न सके असंभव उपदेश देने लगे तो महर्षि कपिल कहते हैं सांख्य दर्शन में कि अगर कोई उपदेश किसी को दे रहा है और वह उपदेश पूरा किया न जा सके उसको यदि हम पूरा न कर सके तो ऐसा उपदेश उपदिष्टेपी अनुपदेश नाशक्योपदेश विधि ही उपदिष्टेपी अनुपदेश अर्थात असंभव बात का उपदेश जब ऋषि तक नहीं दे सकते तो परमात्मा कैसे दे देगा क्योंकि ऐसा उपदेश तो उपदेश देने पर भी न देने के समान रहा तो कृष्ण कहते हैं कि इनका तुझे वध करना ही है क्योंकि इनका वध करने से तुझे कोई पाप नहीं लगने वाला तो ऐसे ही हनन करने वाला अपने को हंता मान रहा है और विनाश जिसका हो रहा है वो मर गया मैं ऐसा समझ रहा है तो ऋषि कहते हैं उभ तो नीजानी तो वो दोनों नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि नायम हंती, ना यम हंति न हन्यते ना कोई किसी को मार सकता है और ना कोई कभी मारा जाता है फिर कोई कहने लगे फिर तो हम किसी को ही मार देंगे हम पर तो पाप लगेगा नहीं ऐसा भी नहीं है क्योंकि मृत्यु की परिभाषा जो ऋषियों ने लिखी है तो यदि हम जन्म की परिभाषा समझ लें तो मृत्यु का भी समझ में आ जाएगा जन्म को बताया उन्होंने कि शरीर इंद्रिय आदि के साथ जीवात्मा का संयोग होना तो मृत्यु किसे कहेंगे फिर कि शरीर इंद्रिय आदि के साथ जीवात्मा का संबंध हट जाना और इसी को हम मारना कहते हैं अब ऋषियों ने किसी का यदि हमारा अधिकार नहीं है हम रक्षक नहीं हैं शासक नहीं हैं, किसी पद पर नहीं हैं, और यू ही किसी का वध करने लगे, और उपनिषद की दुहाई देने लगे कि नायाम हंति न ना हन्यते, तो ऐसा भी ऋषियों ने निषेध किया हुआ है क्योंकि दंड देने का अधिकार परमात्मा ने कुछ ही लोगों को दिया है उसमें राजा आचार्य माता पिता या जिसको हमने अपना गार्जियन शासक अपना अभिभावक मान लिया है और हमने कह भी रखा है कि हम जब भी भूल करें आप हमें दंडित कीजिए उसको दंड देने का अधिकार है लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि कहीं पर अन्याय हो रहा हो अत्याचार हो रहा हो क्या हम उसको यूं ही देखते रहें ठीक है हम देखते न रहें लेकिन हमारी सामर्थ्य उसके अनुसार हम किस रूप में उसको रोक सकते हैं किस प्रकार विरोध कर सकते हैं वो हमें पता लग जाता है उसी समय हमें भरपूर विरोध करना है वाणी से भी करना है शरीर से भी करना है अन्य प्रकार से भी साधनों से कर सकते हैं लेकिन कहां तक हमारी सीमा है न्याय के अनुसार शासन के नियमों के अनुसार हमें उसका पालन करना चाहिए लेकिन यू ही हम किसी को मारें और कहें कि आत्मा तो मरता ही नहीं हम पर हत्या का पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं शरीर से किसी जीवात्मा को वियुक्त कर देना इसी को हत्या कहते हैं और इसका पाप लगता है यदि हमने अनधिकृत चेष्टा की है तो ऋषि तो उस उस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने को मैं नष्ट हो जाऊंगा ऐसा समझ रहा है तो नायम ना यम न हन्यते आगे उन्होंने फिर परमात्मा के विषय में कुछ चर्चा प्रारंभ की और ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है आपने अनेकों बार सुना भी होगा कि अणोरणियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतोर अंतोर्नि गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः परमात्मा के लिए बताया जा रहा है कि अणो अणियान अणु से भी अणु अणु किसे कहते हैं छोटा चलिए सबसे छोटा तो परमात्मा सबसे छोटा है फिर तो ये परमात्मा के लिए आ रहा है शब्द और अणु से भी अणु तो अर्थ बनेगा छोटे से भी छोटा और छोटा कर दिया हम जिसको छोटा समझ रहे हैं वो से भी छोटा है लेकिन अगला शब्द क्या है श्लोक में महतो महीयान वह महान से भी महान है अर्थात बड़े से भी बड़ा है तो कोई सुनेगा कि लगता है ऋषि पागल हो गया कभी कहता है छोटे से भी छोटा और कभी कह रहा है बड़े से भी बड़ा ये तो दोनों विरोधी बातें हैं अगर छोटे से छोटा है तो बड़े से बड़ा नहीं हो सकता और बड़े से बड़ा है तो हम छोटे छोटा कैसे कहेंगे उसके लिए लेकिन मैंने कहा था कि उपनिषद जो है ये रहस्यमयी भाषा से बने हुए हैं हम इसमें यू ही एकदम शब्द पर जाकर के और धातु प्रत्यय के अनुसार अर्थ करने लगे तो ऐसे अर्थ नहीं होता क्योंकि ये ऋषि हमसे बहुत अधिक जानने वाले थे और वह ऐसी प्रमादपूर्ण बातें अनर्गल बातें नहीं कह सकते तो अणु का अर्थ ठीक है छोटा होता है लेकिन अणु का अर्थ सूक्ष्म भी होता है और सूक्ष्म भी हम कह सकते हैं छोटा अर्थ में ले लेते हैं लेकिन सूक्ष्म में और छोटे में अंतर है हम जब छोटा कहते हैं किसी को तो किसको कहते हैं छोटा जैसे हम कहें कि एक आंवला ले लिया हमने और एक बेल हाथ में ले लिया तो कौन है छोटा आप कहेंगे आंवला छोटा है तो कैसे देख रहे हैं इसको हम परमाण की दृष्टि से हमने देखा कि बेल का तो अधिक परिमाण है और आंवले का उससे कम है तो आंवला बेल से छोटा हो गया और आंवले से बेल बड़ा हो गया तो यहां जो बड़े छोटे का भाव है यह केवल परिमाण की दृष्टि से है लेकिन हम अन्य प्रकार से भी व्यवहार करते हैं कि जैसे हमने पात्र अग्नि पर रखा जल उसमें डाल दिया और नीचे अग्नि जला दी अब अग्नि जला दी नीचे और पात्र में कोई छित्र भी नहीं है जल उसमें से निकल भी नहीं रहा है यदि छिद्र होता तो जल तो उसमें टिकी नहीं पाता पात्र के अंदर लेकिन जल तो भरा हुआ है अर्थात हमें निश्चय हो गया कि पात्र में कोई भी छिद्र नहीं है तो फिर जल गर्म कैसे हो गया ये क्योंकि जल गर्म हुआ है तो ये तो सिद्ध हो रहा है कि अग्नि इस पात्र में से घुस करके और जल तक पहुंची है लेकिन खूब देखा हमने छानबीन करके परीक्षण करवा लिया लेबोरेटरी में जाकर के देखो इस पात्र में कोई छिद्र तो नहीं है पता लगा कोई छिद्र नहीं है और फिर भी अग्नि प्रविष्ट हो गई तो अग्नि अब हम क्या कहेंगे कि परिमाण की दृष्टि से अग्नि छोटी है जल से बहुत बड़ी बड़ी लपटें निकल रही है उसमें तो हम छोटा कैसे कहें उसको यहां परिमाण की दृष्टि से छोटा शब्द का प्रयोग नहीं होगा अब यहां पर शब्द क्या है दूसरा सूक्ष्म अब हम प्रयोग करेंगे कि उस पात्र की अपेक्षा उस धातु की अपेक्षा जिस धातु से पात्र बना हुआ है उसकी अपेक्षा अग्नि उससे अब छोटी नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे सूक्ष्म है और सूक्ष्म वस्तु स्थल में प्रविष्ट हो जाती है अर्थात अग्नि अग्नि जिन छिद्रों से उसमें प्रविष्ट हुई है वो छिद्र संसार में कोई ऐसी मशीन नहीं है कोई प्रयोगशाला नहीं है जो उन छिद्रों को देख ले जिन छिद्रों से अग्नि प्रविष्ट हुई है लेकिन छिद्र तो है मानने पड़ेंगे क्योंकि अग्नि उसमें प्रविष्ट हुई है और देख ले आप पूरा कोई लोहे का पात्र गोला रख दे अग्नि के अंदर अब वो ऐसी प्रविष्ट हुई है कि बाहर से लेकर के अंदर तक पूरा लाल ही लाल दिखाई देगा आपको और जबकि पात्र का आकार उसका लोहे का जो गोला है उसका आकार नहीं बढ़ा लेकिन जितना गोले का आकार है उतना ही अग्नि का भी आकार बन चुका है उसमें तो जब समान आकार की दो वस्तुएं आएंगी तो उसको दुगुना हो जाना चाहिए आकार में क्योंकि इतना लोहे का आकार था इतना अग्नि का आकार तो डबल हो जाना चाहिए लेकिन आकार तो वही है उसी आकार में और वह अग्नि समा गई पूरी की पूरी तो क्या निष्कर्ष निकला इससे कि अग्नि लोहे से सूक्ष्म है ऐसे ही परमात्मा परमात्मा अणोरणियान संसार में जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं और जीवात्मा को भी ले लीजिए क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म होते होते हम प्राकृतिक तत्वों पर जब देखते हैं तो सबसे अंत में पहुंचते हैं जाकर के सत्व रज और तम इनसे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है लेकिन हम जब जड़ चेतन दोनों को देखेंगे तो सत्व रज तम की भी दृष्टि से जीवात्मा सूक्ष्म है जीवात्मा अणु है और जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों में तुलना करेंगे तो जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है क्योंकि जो जिसमें प्रविष्ट है तो जिसमें प्रविष्ट है वो हो गया स्थूल और जो प्रविष्ट हुआ है वो हो गया सूक्ष्म और हम मानते ही है कि परमात्मा कण कण में है परमात्मा जीवात्मा में भी है इसलिए परमात्मा अणोरणीयान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है आकार की दृष्टि से नहीं अब जो दूसरा शब्द आ रहा है महतो महत्महियान इसका अर्थ क्या करेंगे अब तो बड़ा कैसे परमाणु से या किसी अन्य प्रकार से जी अन्य कौन सा प्रकार होगा <laughs> हाँ आपने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई अन्य प्रकार ही होना चाहिए तो इस शब्द को कहते समय हमने क्या सोच रखा है कि परमाणु शब्द का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें दिखाई दे रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं है जो नहीं दिखाई देता है परमाणु शब्द का प्रयोग वहां भी होता है और यह परमाणु की दृष्टि से ही कहा जा रहा है जीवात्मा है। का भी परमाण है परमात्मा का भी परमाण है तो अणु परमाण और महत् परमाण परमाणु का तात्पर्य साकार आकार वाली वस्तु ही नहीं परमाणु का अर्थ होता है कि कोई पदार्थ कोई वस्तु जितने भाग में है जितने स्थान में है उससे न दाएं है न बाएं है न ऊपर है न न नीचे है एक परिधि बनी हुई है उसकी बस उतने में ही है वो साकार है निराकार है ये विषय अलग है वह स्थूल है या कैसी है ये विषय अलग है और आकार भी हम भौतिक पदार्थों में ही देख ले कि जल का क्या आकार है क्या बताएंगे आप हमने जल किसी पात्र में डाला तो जैसे ही पात्र में डाला वैसा आकार बन गया तो उसका स्वयं का आकार क्या है अर्थात परिमाण उसका बदल रहा है जिस वस्तु में डाला वैसा परिमाण उसका बन गया ऐसे ही परमात्मा जितने भी परमाणु वाले पदार्थ हैं बड़े बड़े पिंड ले लें हमारे जिस भूमंडल पर हम रह रहे हैं जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं यहाँ सबसे बड़े आकार का कौन सा पदार्थ है जिस भूमंडल पर हम रह रहे हैं हमारे चारों ओर जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो सबसे बड़ा सूर्य है अर्थात बहुत बड़े परिमाण में है जिस पृथ्वी पर हम रहे हैं हमें तो यही बहुत बड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि हमें इसका ओर छोड़ दिखाई नहीं देता पृथ्वी का भी और इसको हम नापते हैं तो कितना बैठता है यह पृथ्वी की परिधि कितनी है चालीस किलोमीटर और ऐसी पृथ्विया तेरह लाख पृथ्वियां सूर्य में समा जाएंगी अर्थात पृथ्वी के बराबर बराबर के भाग यदि सूर्य के हम किए करें कल्पना करें उसकी तो तेरह लाख ऐसी पृथ्वियां बन जाएंगी इतना बड़ा है ये सूर्य तो हमारी दृष्टि से महत परिमाण बन रहा है लेकिन परमात्मा महतो महियान बड़े से भी बड़ा है क्योंकि ये तो हमने एक सौर मंडल देख लिया एक सूर्य को देख लिया और इन सारे सूर्य को और अपने नौ ग्रहों को मिला लें उनका आकार बना लें तब भी एक सौर मंडल बनेगा पूरा फिर ऐसे अनंत सौर मंडल हम कल्पना भी नहीं कर सकते और कल्पना नहीं कर सकते अकल्पनीय जो ब्रह्मांड है वो भी परमात्मा का बहुत छोटा सा भाग है छोटा सा अंश है ये परमात्मा की अपेक्षा एतावान से महिमा तो ज्यांश पुरुष पादो से बहुत छोटा सा अंश है भले ही वहां चौथाई कहा है लेकिन चौथाई का अर्थ वहां पर ठीक ठीक एक बटा चार नहीं है बहुत छोटा अंश है जैसे हमने आमले को बेल की दृष्टि से छोटा कहा और एक बोले आए काशी फल, जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि से भी छोटा है और पर्वत की दृष्टि से बोले तब भी छोटा है तो छोटे की परिभाषा कहां तक करेंगे हम ऐसे ही बड़े की परिभाषा कहां तक करेंगे वो से बड़ा वो से बड़ा वो से बड़ा तो एक ही शब्द में कह दिया कि जो भी आपको सबसे बड़ा दिखाई दे वह उससे भी बड़ा है महतो महियान क्योंकि वह सर्वत्र है व्यापक है कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वह नहीं है तो उसका भी परमाण है कौन सा परमाण महत परिमाण अब अंतर इतना होता है कि हम जब किसी एक देशी वस्तु को अल्प परिमाण बोलते हैं और वो भी अल्प प्रमाण ऐसा कि जिसका और कोई खंड न हो सके तो उसके परिमाण को ऋषियों ने एक नाम दिया उसे नाम दिया परिमंडल परिमंडलाकार यह आकार से आप वहां मत पहुंच जाना कि जो आंखों से दिखाई देता है ये परिमाण के लिए कहा जा रहा है परिमंडलाकार जैसे सत्वरस्तम, संसार जन से बना उसकी सूक्ष्म इकाई ये भी परिमंडलाकार है क्योंकि नित्य वस्तु जिसका और कोई खंड न हो सके आप कल्पना करें क्या वह त्रिकोणाकार आयताकार वर्गाकार षटकोण ऐसे हो सकती है अगर इनमें से हमने किसी भी परिमाण को बोल दिया हमने त्रिकोण बोल दिया मान लीजिए और ये भी कह रहे हैं कि जिसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता तो त्रिकोण में तो हमें वैसे ही तीन कोने दिखाई दे रहे हैं और उसको हम तोड़ सकते हैं आपने देखा होगा कि जब नदियों में बड़े बड़े पत्थर बहते हुए आते हैं तो बहते बहते बहते बहते वो चिकने होने लगते हैं देखा होगा आपने चिकने हो जाते हैं और कुछ गोलाकार गोल गोल आकार जैसा उनका बन जाता है लुढ़कने पड़कने वाले क्यों बन जाते हैं क्योंकि अगर उनमें कोई हिस्सा किसी तरफ निकला हुआ होगा तो टकरा टकरा के टकरा टकरा के जल का घर्षण होता है और वह टूटेगा और टूटते टूटते गोल बन जाता है तो नित्य वस्तु जिसका और कोई खंड न हो सके वो परिमंडल होती है तो जीवात्मा भी परिमंडल है सत्वर स्तंभ भी परिमंडल है लेकिन परमात्मा परिमंडल नहीं है ध्यान रखना क्योंकि ये हमने जो छोटे पदार्थ हैं परिमाणु में उनकी बात की वो तो महत्वमहयान है बड़े से भी बड़ा है वो परिमंडल नहीं है वो महत परिमाण शब्द से ही कहा जाएगा तो इस तरह से अणोरणियान महत्व महियान आत्मा आत्मा का अर्थ यहां पर परमात्मा और जनता अस्य निहितो गुहायाम अर्थात इस जीवात्मा के इस जीवात्मा के क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा को प्राप्त करना है तो यह कहां प्राप्त कर सकता है अर्थात यह परमात्मा जो बड़े से बड़ा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है तो हमें सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है लेकिन हम उसे कहां प्राप्त कर सकते हैं तो कहा आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम अर्थात यह परमात्मा गुहा में निहित है यह गुहा में ही प्राप्त हो सकता है और गुहा उस स्थान का नाम है जहां जीवात्मा स्वयं रहता है उसको हृदय गुहा भी कहते हैं उसको बुद्धि रूपी गुहा भी कहते हैं तो उस गुहा में यह परमात्मा निहित है आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम अब कौन जान पाता है उसको कौन देख पाता है उसको तो आगे कहा कि तम अक्रतुह पश्यति। अक्रतु पश्यति। उसको कौन देखता है जो अक्रतु है अक्रतु किसे कहते हैं क्रतु कहते हैं यज्ञ के लिए तो आप कहेंगे कि इसका अर्थ बन गया कि जो यज्ञ नहीं करता है वो उसको देख पाता है वो उसका दर्शन कर पाता है यह अर्थ नहीं है क्रतु का अर्थ कर्म भी होता है और कर्म करने वाले को भी क्रतु कहते हैं जो कर्म करने वाला है और जिसके अनंत कर्म होते हैं उसको शतक्रतु अनेक बार मंत्रों में यह शब्द आया हुआ है परमात्मा के लिए शत क्रतु शत मे अनंत इस अर्थ नहीं है इसका अनंत कर्मों को करने वाला शतक्रतु तो जब क्रतु का अर्थ कर्म करने वाला हुआ और मंत्र में श्लोक में शब्द आ रहा है अक्रतु अक तो अर्थ क्या बनेगा कि जो कर्म नहीं करता है वह परमात्मा को जान पाता है तो ये भी बात कुछ हजम नहीं हो पाएगी कि कर्म ना करके हम परमात्मा को कैसे जान लेंगे और ऐसे शब्दों को देख करके ऐसा अर्थ करके बहुतों की धारणा भी ऐसी बन जाती है वो कहते हैं ठीक है फिर हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे आपको संप्रदाय मिलेंगे जो कहते हैं हम कुछ नहीं करते क्योंकि हम करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे लेकिन क्या वह इस अवस्था में है कि कुछ नहीं करते हैं वो श्लोक सुना होगा आपने गीता का कि नहीं कश्चित क्षण जातु तिषति या कर्मकृत एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते तो फिर हम कर्म नहीं करेंगे यह संभव कैसे हो पाएगा और स्वयं यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में मंत्र दिया है ईश्वर ने कि कुरवे कर्माणी शेष छतम समाह हम संसार में जिए लेकिन कैसे जिए कर्म करते हुए एवं तो ये नाने और कोई तेरे पास विधि ही नहीं है जीवात्मा से कहा जा रहा है कोई तरीका ही नहीं है तू तो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता एवं तो ये नाने लेकिन साथ में यह भी कह दिया न कर्म लिप्यते नरे अर्थात कर्म तुझे बंधन में नहीं डालेगा जो सोच रहा है कि कर्म से बंधन हो जाता है कर्म से बंधन कभी नहीं होता तो क्या अर्थ हुआ इसका अर्थात जो सकाम कर्म है जो संसार को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं हम सांसारिक सुखों को साधनों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं और उन पदार्थों से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी हम तृप्त हो जाएंगे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा ऐसा सोच करके जो कर्म करते हैं जिनको हम सकाम कर्म कहते हैं यद्यपि उन सकाम कर्मों में पुण्य कर्म भी आ गए और पाप कर्म भी आ गए तो पाप कर्म और पुण्य कर्म इन दोनों को जो नहीं करता है उसे कहा गया है अक्रतु तो पाप भी नहीं करेंगे तो पुण्य भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर क्योंकि संसार में दो ही तरह के कर्म हो रहे हैं या तो पाप हो रहे हैं या पुण्य हो रहे हैं तो पाप का तो निषेध समझ में आता है लेकिन हम पुण्य भी न करें और फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि पुण्य कैसे न करें यहां पुण्य से तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों को अपना उद्देश्य मानकर के हम जब कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं किससे मुझे अच्छा जन्म मिलेगा अच्छा परिवार मिलेगा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी अच्छा शरीर मिलेगा इन कामनाओं को लेकर के जब कोई पुण्य कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म की श्रेणी में डाला गया है और जब कोई कर्म भले ही वह पुण्य का ही है लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है कि मैं इन साधनों को जुटा करके साधना के मार्ग में इनका प्रयोग करूंगा शरीर को अच्छा बना करके साधना में अभ्यास करूंगा उस परमात्मा को प्राप्त करना है मुझे यहां पर जन्म की कामना नहीं है संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा यह भावना नहीं है तीव्र लगन जिसको लगी है ईश्वर को प्राप्त करने की पुण्य कर्म तो करेगा वो लेकिन अब कर्म जिनको हम पुण्य कह रहे हैं तो वहां जैसा कि पतंजलि ने योग दर्शन में योगी के कर्म जब गिनाए सारे ही कर्म गिनाए उन्होंने चार प्रकार के कर्म बताए लेकिन योगी के कर्मों को उन्होंने विशेषण दिया कि अशुक्ल और अकृष्ण अर्थात जो शुक्ल नहीं है पुण्य नहीं है और अकृष्ण जो कृष्ण भी नहीं है अर्थात पाप कर्म भी नहीं है तो जो पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है उसे कहा गया निष्काम कर्म क्योंकि निष्काम कर्म का अर्थ हम इतना मात्र ले लें कि कोई भी कामना नहीं है और हम कर्म करें तो संभव ही नहीं है ऐसा एक भी व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना कामना के कर्म कर ही नहीं सकता तो जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है तो ईश्वर की प्राप्ति की क्या कामना नहीं है उसको वो भी तो कामना ही है लेकिन उस कामना के कामना होने पर भी वहां निष्काम शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि वह कामना हमारी जायज है वह न्याय है उस कामना को तो हमें करना ही चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य ही वही है कामना कामना वहां कहलाती है जहां जो लक्ष्य नहीं है और उसको प्राप्त करने का हमने निश्चय कर लिया है तब वो सकाम कर्म बनेगा और जो हमारा लक्ष्य ही है और उसी को प्राप्त करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं तो वही कर्म फिर निष्काम कर्म बनता है तो ऐसे निष्काम कर्म करने वाले के लिए श्लोक में कहा गया अक्रतु तम अक्रतु पश्यति। उसको निष्काम कर्म करने वाला जान पाता है देख पाता है दर्शन कर पाता है तम तमक्रतु पश्यति वीत शोक और वो कैसा हो जाता है फिर वीत शोक बीत गया है शोक जिसका अर्थात जिसके दुख समाप्त हो गए हैं उसने परमात्मा की मित्रता को प्राप्त कर लिया है तमक्रतुपति वीत शोक अब यहां ऋषि एक बात और कहते हैं कि हम चाहे कितने ही परमात्मा को प्राप्त करने की कामना कर लें, लेकिन परमात्मा ने यदि हमें अब तक अधिकारी नहीं माना है अर्थात उसकी कृपा उसका प्रसाद हमें यदि प्राप्त नहीं हो पा रहा है तब भी हम उसको नहीं पा पाएंगे तो आगे कहा कि धातु, धातु धाता का, धातु क्या है ये बंधुर जनिता सी लगा दिया है विधाता जो सबको धारण किए हुए है ऐसे धाता परमात्मा का प्रसाद उसकी प्रसन्नता तो परमात्मा की प्रसन्नता का तात्पर्य कि ईश्वर ने मान लिया कि यह जीवात्मा अब मुझे प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है और उस समय वह अपना दर्शन स्वयं कराता है अर्थात जीवात्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता इसकी सामर्थ्य नहीं है इतनी क्योंकि जीवात्मा जो कुछ भी संसार में प्राप्त करता है यह कर्णों की सहायता से करता है इंद्रियों की सहायता से करता है बुद्धि की सहायता से करता है लेकिन परमात्मा इंद्रियातीत है करणातीत है कोई भी करण कोई भी साधन कोई भी उपाय उसको प्राप्त करने में काम में नहीं आ सकते तो फिर कैसे प्राप्त हो क्योंकि जीव स्वयं समर्थ है नहीं तो अपना दर्शन वह स्वयं देता है और उसी को परमात्मा का प्रसाद बोलते हैं धाता का प्रसाद कहलाता है वो धातु प्रसादात्म महिमानम आत्मन वो अपनी महिमा को अपने प्रसाद से स्वयं देता है जीवात्मा के लिए तो इस तरह से यमाचार्य नचिकेता को आध्यात्मिक विषय से संबद्ध और गहराई में ले जाते हुए एक एक बात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म को समझा रहे हैं आगे और भी हम देखेंगे कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किन किन उपायों को हमारे सामने रखेंगे और उन उपायों में से हम किन किन को अपना सकते हैं क्योंकि सारे उपाय हर कोई व्यक्ति अपनाए ये संभव नहीं है तो इसलिए अनेक उपाय ऋषि लोग बताते हैं और जिसको जो अनुकूल पड़ जाए हम उसी को अपना करके अपने जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए इतना ही कहकर के आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं ओम शम